और उसमें आप अपना करियर ब्राइट कर सकें तो ऐसे ही कुछ नई बातें आज हम करने वाले हैं और पिछले एपिसोड में जो बात हमने बताई थी उसके कुछ एसएमएस आए हैं बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों का रिस्पांस पाकर हमें तो आइए आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ हैं मेगा दीपा जो कर्नाटक से पधारे हैं और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर चुके हैं तो उनसे हम बात करेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग ये जो ट्रेड है इसके अंदर कैसे कैसे पोस्ट हो सकते हैं और ख़ास लड़कियां कैसे इस फील्ड से जुड़ सकती हैं और लड़कियों को जुड़ने के लिए क्या करना है वो सारी बातें हम आज करेंगे मेगा दीपा से तो आप सभी की तरफ से मेगा दीपा का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में नमस्कार ओम शांति थैंक यू भाई जी मेघा जी हम जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे कि जब भी बात किया जाता है सिविल इंजीनियरिंग के बारे में मोस्टली लड़कों को ही लगता है कि इस ट्रेड में जाना चाहिए और लड़कियों को कैसे इसके साथ जुड़ना चाहिए और आप एक लड़की होने के बाद भी इस चीज़ों को कैसे किया और आपको ये बैचलर ऑफ़ इंजीनियरिंग करने के लिए मोटिवेशन कहाँ से किसने दिया हमने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मतलब सिविल इंजीनियरिंग का करने का बचपन से ही था बचपन से हमारा आशय ये थे कि हम डैम्स कैसे कंस्ट्रक्शन करें डैम्स जब भी देखते डैम्स का देखते या कोई ब्रिजेस का देखते रोड्स का देखते तो इन सभी को देख के बचपन में ही ख्याल आ रहा था।, था कि ये सभी करनी मेरे को मुझको करनी चाहिए आगे बढ़ के मैंने ये सभी करनी चाहिए ये बचपन से ही मेरा आइडिया था और ऐसा संकल्प भी था और बल्कि मेरा पेरेंट्स पेरेंट्स से भी ये सपोर्ट था कि हाँ हमारा बच्ची सिविल इंजीनियरिंग बनेगी क्योंकि एक्चुअल uh, बोले तो मेरा फादर का एक आशा था कि अपना बच्चों में मतलब अपना बच्चों में एक तो बच्चा सिविल इंजीनियर बने तो वो मैं संभाला देन मतलब मेरा पेरेंट्स से भी पूरा सपोर्ट था बीइंग अ गर्ल वैसा नहीं कि uh, ये हमारा फैमिली uh, में कैसा था कि ऐसा पार्शालिटी वगैरह कुछ नहीं था क्योंकि हम दो ही बहने हैं घर में तो ही बहने हैं और उसमें पेरेंट्स का ये था कि लड़कों का बराबरी अपना बच्चों को, को है। हाँ लड़कियों को बढ़ाना <laughs> है ये आ, मतलब पूरा मेरा फैमिली में था और ये भी था कि मेरा मॉम मदर जो है वो मदर आ, थोड़ा ज़्यादा पढ़ी है पापा अच्छा से शी इज़ अ डबल ग्रेजुएट तो उनका ये था कि मेरा बच्चे अच्छी तरह पढ़ेंगे मतलब अच्छे लेवल पर सोसाइटी पे पहुँचेंगे तो उनका ये था बिकॉज शी इज़ एमए इन सोशियोलॉजी तो उनका ये भी था तो इसका वजह से मतलब बेस हमारा मतलब मामी पा, मामी पापा पूरा फैमिली में आपको जो है अच्छी तरह से माता पिता का सपोर्ट मिला यस yes, यस yes, हाँ. उनका ऑब्जेक्ट उनका एम था कि मैं अपनी लड़कियों को लड़को जैसा ही हाँ. मैंने उनकी पढ़ाई करा के उनको एक सपना देखा सोच के भी रखा था और उसको आपने भी सोचा की मुझे भी ऐसा ही बनना है तो मैच हो गया मैच ही हो गया था क्यूँकी बहुत सारे फैमिली में ऐसे देखा गया यहाँ राजस्थान में या कहीं भी आप देखते हैं तो इस तरह की जो चीज़ें हैं बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं अगर पढ़ाते भी है तो दसवीं बारहवीं तक ही करते हैं हुँ, हुँ. और उसके बाद फिर तुरंत उनकी शादी हो जाती है और फिर हा, वो हा, लोग अपना फैमिली संभालते हैं फिर को तो पढ़ने का सवाल ही नहीं आता लेकिन आपके साथ बिल्कुल अलग उल्टा रिवर्स गेयर में गया है आपकी गाड़ी तो अच्छा लगा और मैं सोच रहा हूँ कि हमारे सुनने वाले जो पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं तो उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने बच्चियों ko cool. लड़की है तो क्या हुआ लेकिन आप उसको अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं जितना भी आप चाहे उसको पढ़ाने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं उनको आगे बढ़ा सकते हैं तो ये एक अच्छी बात है कि लड़कियाँ अगर आगे बढ़ के अच्छे पोस्ट पे पोजीशन पे जाती हैं तो हमारा समाज में बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है समाज सेवा हो सकता है और लड़की अपने पैरों पर पे कड़ा हो सकती है और अपने लाइफ को अच्छी तरह से जी सकता है मेघा जी एक और मैं बात पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग चलिए ये सारी बातें तो ठीक है लेकिन जब आपने ग्रेजुएशन दसवीं या बारहवीं करने के बाद बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए आपने एडमिशन लिया तो उस समय जो ये बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करने के लिए सिविल इंजीनियरिंग करने के लिए सबसे अच्छा स्किल हमारे अंदर क्या होना चाहिए और प्रॉब्लम्स क्या आते हैं किस तरह से हम लोग उसको गेन कर सकते हैं कहाँ डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है कौन से पीरियड में कौन से समय पर यह बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जैसा इंजीनियरिंग में तीन बेसिक ब्रांचेस है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड सिविल ये तीनों बेसिक कोर्सेस हैं उसके बाद में आता है इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और रिलेटेड आईटी वगैरह बाद में कंप्यूटर साइंस सब कुछ बाद में आता है बट बेसिक है ये तीन ब्रांच और उसमें क्या है कि सिविल इंजीनियरिंग इज बेसिक जैसे कि बोलते हैं ना निर्माण भाव हुँ. वो तो हमारा नॉर्मली कैरेक्टर में होना ही चाहिए हुँ. मतलब जो भी है जो भी प्रॉब्लम आए उसका सॉल्व करने का जो गुण है हुँ. रहता है ना किसी को भी उन उनके लिए ज़रूर मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर किसी को ऐसा निर्माण भाव रहे तो वो ज़रूर वो सिविल इंजीनियरिंग पढ़े अगर इंजीनियरिंग <laughs> फील्ड में इंटरेस्ट हो तो और इंजीनियरिंग में कैसा है कि जब हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो शुरुआत होते ही हम पूरा प्लानिंग कर लेते हैं अभी इसका मतलब पूरा प्रोजेक्ट खत्म होने तक पहले ही प्लान करा जाता है उसको बोला जाता है प्री कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छा अच्छा जब भी कोई हम प्लान करेंगे उधर प्रोजेक्ट बनाना है तो उसको प्रोजेक्ट बनाने के पहले ही हम पूरा तैयार कर लेते हैं उसको प्री कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिलने से पहले वो जो नॉर्मल बाहर जो कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज वगैरह काम करते हैं उसको प्री कॉन्ट्रेक्ट बोला जाता है जिसमें एस्टिमेशन करा जाता है ड्राॅइंगस वगैरह सब कुछ पहले ही रेडी करा जाता है हाँ भले एग्जीक्यूशन लेटर चीज़ है लेटर स्टेज uh, है hmm. बट पहले ही प्रोजेक्ट शुरू हो शुरू होने से पहले ही दिस इज प्री मेच्योर स्टेज जो बोलते हैं ना जैसा प्री मेच्योर स्टेज बोलते हैं वैसा प्री कॉन्ट्रैक्ट्स बोला जाता है hmm. मतलब प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले करने वाला और उसके बाद में जब प्लानिंग वगैरह करा जाता है तब शुरू होता है एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन मीन्स एक्चुअल ऑन साइट हमने जब प्लान करा प्लान करने के बाद में साइट पे क्या क्या हमको प्रॉब्लम्स आएगा हुँ, हुँ, मतलब बहुत सारा आएगा ऐसा हुँ, नहीं हुँ, कि सीट हमने प्लान करा था बस उसके बाद में जब हम ग्राउंड पे आए तब तब हमको रियल प्रॉब्लम्स फेस कर सकते करने को मिलता है तो तब हमने एक्चुअल तब क्या करना पड़ता है तब हमने एक्चुअल उसको शांत रीति से सोच के समझ के और टेक्निकल आइडियाज निकाल के तो तब ऐसा देखिए उसके लिए एक्सपीरियंस भी काफ़ी मदद करेगा अगर किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है एक्सपीरियंस हैंड है तो ही विल बी इजीली एबल टू टैकल दोज प्रॉब्लम्स मतलब फेस कर सकता है अगर कोई नया है तो उनको ज़रूरी ये है कि उन्होंने एक्सपीरियंस हैंड से थोड़ा पूछताछ करके उस आगे बढ़े दट इज एग्जीक्यूशन स्टेज एग्जीक्यूशन मतलब उसको प्रोसेस में लेके आने का स्टेज यानी आपका कहने का मतलब ये था कि कोई भी चीज़ अगर आप बनाते कंस्ट्रक्शन फील्ड में जिनका रुचि है जैसे कोई भी चीज़ क्रिएट करने का या बनाने का जिसका रुचि है वो लोग इस फील्ड में जा सकते हैं हाँ। और नेक्स्ट रहता है जैसे प्रॉब्लम्स की बात बताई आपने कि जो प्री कंस्ट्रक्शन जिसको कहेंगे पेपर वर्क जिसको कहेंगे जैसे कोई घर बनाना है आपको तो उसका इस्टिमेशन कितना पैसा खर्चा आएगा और कितनी चीज़ें उसमें लगा सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको पेपर वर्क पहले ही होता है शुरुआत में और हाँ यह हुआ एक स्टेज जो सिविल इंजीनियरिंग करता है सेकेंड स्टेज में फिर जब वो करने जाएगा तो प्रैक्टिकल में वो सारी प्रॉब्लम्स अलग हो जाती हैं अलग होती है क्यूँकी कभी आप खड्डा खानेंगे कुछ और आ गया पानी आ गया या फिर कुछ मटेरियल आपने मंगाया है वो सूट नहीं हो रहा है जैसा आपको चाहिए था वैसा रेट बढ़ गया तो वो सारी चीजें फिर सेकेंड वो स्टेज आता है जहाँ प्रॉब्लम होते हैं वो ऑल्ट्रेशन तो हर कोई प्रोजेक्ट में होता ही है वो तो कंटिन्यू रहेगा ही उसमें फिर आपको जो है आपने बहुत अच्छी बात बताया की एक सपोर्ट माना जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम किया आ, उनका सपोर्ट लेके आप जो है थोड़ा बहुत अल्टरेशन का जो खर्चा है वो कम कर सकते हैं ऐसा हाँ आपका जी, हाँ जी। बहुत अच्छी बात आपने बताया मेगा जी मैं ये जानना चाहूंगा पढ़ाई के समय पे जब तीन साल या चार साल का जब ये कोर्स चार, आपका साल। चार साल का ये चलता है तो उस बीच में आपको किस तरह की बातें ध्यान में रखनी होती है हाँ, चार साल मतलब जब ग्रेजुएशन करते हुए जो फोर ईयर्स का कोर्स रहता है नॉर्मली इंजीनियरिंग का फोर इयर्स कोर्स रहता है तो फोर इयर्स करते हुए पहले फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर जो है आपको बेसिक ऑल दी इंजीनियरिंग फील्ड्स का uh, पढ़ाया जाएगा फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग वो ऑल दी mm -hmm. दो सेमेस्टर रहेंगे फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर्स उसमें क्या करा जाएगा ऑल दी फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग मे बी इट इज इलेक्ट्रिकल मे बी इट इज मैकेनिकल और सभी CVC. हाँ हाइड्रोलिक सब कुछ सभी मिला पढ़ाया जाएगा बिकॉज दैट इज़ द मेन मतलब हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो बाद में आता है सिविल का मीनिंग सेकेंड ईयर से शुरू होता है एक्चुअल सिविल इंजीनियरिंग का कोर्सेस बाद में फर्स्ट ईयर सेकेंड ई ईयर से शुरू होता है सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट जिसमें uh, एक एक करके पार्ट वन पार्ट वन बोल के पढ़ाया जाएगा देन पार्ट टू और अगला अगला सेमेस्टर्स वैसा प्रैक्टिकल्स भी रहेगा जिसमें आपको थर्ड ईयर मे बी थर्ड ईयर आते हुए आपको एकेडमिक प्रोजेक्ट्स पे बाहर भेजा जाएगा एकेडमिक okay. प्रोजेक्ट्स बोला जाता है hmm. जिसमें आपको student, अपना क्लासमेट्स अपना क्लासमेट्स अपना uh, जो को स्टूडेंट्स रहते हैं उनके साथ प्रोजेक्ट करा जाए कराया जाएगा मतलब एक आ, आ, आ, मतलब मतलब कैसा कि पहाड़ के एरिया में लेके जाएंगे और उधर आपको रोड्स को बदलना है तो आपको क्या क्या, क्या करना, करना पड़े पड़? वो सभी एग्जाम्पल्स करके दिखाया जाएगा उधर ऑन फील्ड ऐसा नहीं कि पेपर वर्क मतलब कुछ पढ़ाया जाएगा बट आपको थर्ड ईयर में लेके जाए लेके जाएंगे कि एक आ, पहाड़ी एरिया में लेके जाके देखिए अगर हमने इस इधर का जो भी रोड्स है उनको हमें बदलना है तो क्या है रोड वर्क का पूरा तो उसका पूरा रोड वर्क कराया जाएगा रोड का पूरा लंबाई गिनाई जाएगी और उसका एलिवेशंस पूरा चेक कराया जाएगा और इसका कितना लेयर्स डलनी चाहिए रोड का लेयर्स कितना लगानी चाहिए ये रहा रोड का और उसके साथ चार प्रोजेक्ट्स मिनिमम कराया जाएगा एक हुआ रोड का प्रोजेक्ट एक हुआ वाटर का प्रोजेक्ट मतलब उसका पूरा मान लीजिए वो पहाड़ी एरिया का एक गाँव है तो उसमें वाटर का पूरा लाइनिंग को हमको बदलना है तो क्या क्या करना पड़ेगा उसका लाइनिंग का ग्रेडिय ग्रेडियंट कितना रखना पड़ेगा किधर से पानी सोर्स किधर है उधर उस एरिया में तो उस आ, सोर्स से आपको लाइन कैसा आनी चाहिए किस ग्रेडियंट में लेके आनी चाहिए किधर किधर कैसा मोटर बिटानी चाहिए मे बी इट इज़ सेंट्रीफ्यूगल डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर्स रहते हैं वो मोटर्स किस किस को लगाने से हमको पानी सही समय पर सही जगह पहुँच जाए पहुँच सके ये सभी प्लानिंग कराया जाएगा वो दूसरा प्रोजेक्ट है तीसरा प्रोजेक्ट ये है कि उधर का जो आ, अर्थ स्टाटा है वो बराबर है मतलब उसके लिए आगे का कुछ आ, अर्थक्वेक का कुछ भी संभावना है मतलब कॉन्टूर का पूरा स्टडी कराया जाएगा पूरा एरिया का कि कैसा है उधर कैसा क्या कल्टीवेशन के लिए ठीक है वो सभी भी न्यू वाटर का भी एक न्यू वाटर टैंक का भी एक प्रोजेक्ट कराया जाएगा ऐसा मिनिमम आपको चार प्रोजेक्ट्स कराया जाएगा एक जो भी आपको पहाड़ी एरिया में लेके जाएंगे तो दिस इज व्हाट की एकेडमिक में एक प्रोजेक्ट इसीलिए करा जाएगा कि चारों तरफ का आपका दिमाग में रहे स्टूडेंट्स के साथ ही हो, हाँ, आपको। तो स्टूडेंट्स के साथ आप अके, अकेले अकेले नहीं एक एक स्टूडेंट को नहीं भेज देंगे मतलब सभी हाँ। हाँ, पूरा क्लास को लेके जाएंगे मान लीजिए क्लास का स्ट्रेंथ है सिक्सटी तो सिक्सटी बच्चे भी आपका साथ रहेंगे और सिक्सटी बच्चे का आठ आठ लोगों का ग्रुप ग्रुप बनाया जाएगा ग्रुप में एक एक ग्रुप एक एक प्रोजेक्ट करता रहेगा वो चारों प्रोजेक्ट्स जो बताए गए हैं अभी वाटर का रहे सैनिटरी का रहे सेनेटरी लाइन या रोड का रहे उसमें एक एक दो प्रोजेक्ट रोड पे रहेगा दो प्रोजेक्ट वाटर पे रहेगा एक ही टाइम पे। तो बाद में वो उसका खत्म होते ही उधर शिफ्ट होगा जल्दी खत्म कराया जाएगा तो ऐसा पूरा आपको ऑलमोस्ट पंद्रह uh, या बीस दिन का ये ड्यूरेशन में चारों प्रोजेक्ट्स कराया जाएगा इंक्लूडिंग ऑल थर्ड ईयर कायर फाइनल ईयर फाइनल ईयर में क्या फाइनल ईयर mm -hmm. में फाइनल ईयर का सब्जेक्ट्स रहेंगे दो तीन ज्यादा सब्जेक्ट उधर पढ़ाई का नहीं रहेंगे mm -hmm. और उधर उधर तक क्या रहेगा फाइनल ईयर आने तक आप कैल्कुलेशन में परफेक्ट हो रखेंगे कि मेजरमेंट कैसा लेना है बिल्डिंग्स में क्या क्या बननी चाहिए नीचे क्या होनी चाहिए ऊपर क्या होनी चाहिए अभी आजकल तो रिलेवेबल रिसोर्सेस उसके बारे में भी पूरा अच्छी तरह पढ़ाया जाएगा फर्स्ट सेकंड, थर्ड थर्ड तक अभी फोर्थ में वो सभी पढ़ा के अभी फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट्स थोड़ा प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो भी कैसा एनवीराममेंट प्रोजेक्ट्स एनविरोमेंट आज कल का बहुत सारा ये चल रहा है ना पर्यावरण का रिलेटेड प्रोजेक्ट्स कराया जाएगा देन उसके बाद में जन जागृति के लिए वो जिस एरिया में कॉलेज है उस एरिया का पूरा एक जन जागृति का एक जैसे कि मेला जैसा भी करवाया जाएगा या प्रोसेशन भी करवाया जाएगा कि जागृत हो जाए उस एरिया के लोग कि एक एक पर्यावरण के विषय पे ये सभी करवाया जाएगा देन लास्ट एट्थ सेमेस्टर सेवेंथ सेमिस्टर में फाइनल uh, ईयर में दो सेमिस्टर होगा सेवेंथ एंड एइथ और एथ सेमेस्टर में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट रहेगा जिसमें फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट जो मिनिमम उसमें कंडीशन क्या है फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट में मिनिमम टू करनी चाहिए कोई भी प्रोजेक्ट एक तो नॉट अ डाउट इन इंजीनियरिंग तो मिनिमम टू होनी चाहिए तो टू में क्या है कि अगर टू मिनिमम टू मतलब मैक्ममम थ्री चार तो तीन चार तो चार, हो चार। हाँ हो आ, हो के ही रहेंगे तो उनमें क्या है एक एक विषय को लेके वो प्रोजेक्ट को बनाएंगे एक्चुअल ऑन फील्ड बनाएंगे और उस प्रोजेक्ट विल बी काउंटिंग फॉर अवर फाइनल मार्क्स तो मतलब हम खुद बनाएंगे उधर कोई गाइड करने वाला नहीं रहेगा जैसे एकेडमिक प्रोजेक्ट्स में आ, चार लेक्चरर्स रहेंगे हमारे साथ वो पूरा बताते रहेंगे क्या करनी है कैसा करनी है बट इधर क्या है इधर एक ही प्रोजेक्ट एक ही प्रोजेक्ट का एक लेक्चरर रहेगा एक ही लेक्चर रहेगा उससे जो भी डाउट्स पूछ सकते हैं बस ऐसा नहीं कि क्या करनी है वो पूछेंगे वो पूरा हम सोचेंगे फाइनल ईयर में ऐसा हमको तैयार करा जाए कराया जाएगा कि हम तैयार रहे करने के लिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से सिविल इंजीनियरिंग में हर साल क्या क्या होता है वो पूरा डिटेल आपने बताया है और हमारे दोस्त अगर सुन रहे हैं खास विद्यार्थी मित्र जो कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग की कोर्स करने जा रहे हैं या उस ट्रेड में जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये ब्रीफ नॉलेज था चार साल में आप क्या क्या करेंगे वो सारी बातें हमने मेगा जी से सुना और आगे भी बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग लेकिन अभी लेते छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत उसके बाद फिर से हम मेगा जी से बात करेंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मस्कुराते रहो FM. सुनते है, में और, और बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स कर चुके हैं और उसके बाद उन्होंने एम बी ए वगैरा भी किया है उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे लेकिन अभी हम लोग जैसे कि कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे थे सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे थे आपका जब पूरा कोर्स हो जाता है तो लास्ट ईयर में आपको जो है एक प्रोजेक्ट करना होता है जिसमें आपको एक टीचर मिलता है बस उससे आपको नोह कर सकते हैं कुछ भी पूछ नहीं सकते ज़्यादा डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना होता है उसी के ऊपर आपको जो है सर्टिफिकेट मिलता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेघा जी मैं अब ये जानना चाहूँगा कि हम लोग सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद किस तरह की और चीज़ें सीखनी पड़ती हैं हमें चलिए कोर्स तो एक आपका हो गया पूरा डिग्री आपके हाथ में आ गया ना वेन यू आर गोइंग टू जॉब जॉब अप्रोच करना होता है तो उसमें वो लोग क्या करते हैं क्या सोचते हैं क्या देखते हैं और हमको कैसे अप्रोच करना है और कैसे हम लोग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू करें प्रैक्टिकली Uh, या खुद का बिजनेस करें या फिर कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिल सकता हूँ तो उसके लिए क्या करें या प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलता है तो कहाँ कैसे मिलता है उसके बारे में थोड़ा सा बताए हाँ जी दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन तो अभी क्या है कि वाट एवर द नॉलेज यू हैव टेकन एट दाइम ऑफ ग्रेजुएशन दैट इज ओनली एकेडमिक्स एकेडमिक्स में जो हमने सीखते हैं कि वो प्रैक्टिकल uh, लाइफ जब हम जॉब पे निकलते हैं तब वो नहीं रहेगा वो हमारा दिमाग में रहनी चाहिए बट काम के लिए हमको अलग ही करना पड़ेगा जो भी ग्रेजुएशन करेगा वो कोई ईट uh, को नहीं उठाएगा या सीमेंट को नहीं भरेगा वो करवाएगा करवाना सीखते हैं हम जब जॉब को ज्वाइन करते हैं क्योंकि जो भी ग्रेजुएशन करते हैं तो मान लो उनका पहले पहले जो डेसिग्नेशन होता है वही होता है असिस्टेंट इंजीनियर जब भी वो जॉइन करेगा मे बी इट इज़ एट द प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है कि आपको उधर गवर्नमेंट सेक्टर आपको अगर ज्वाइन करनी है तो आपको पेपर्स में उसका एडवर्टाइजमेंट निकलेगा देन यू हैव टू टेक दैट एडवर्टाइजमेंट और उसके लिए अप्रोच करना है वेदर थ्रू ई और आपको हार्ड कापी लिख के फॉर्म्स वगैरह भर्ती करके बेचना पड़ेगा और ये जब फॉर्म्स उधर जाएंगे उसमें जो भी उन्होंने उनको अगर अच्छा लगे गवर्नमेंट सेक्टर को आपका जो भी काबिलियत है मतलब जो भी आपका आशाएँ हैं उनको अच्छा लगे वो उनका फील्ड को मैचिंग है तो वो आपको लेंगे ऐसा है देन अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग आप अगर अभी ग्रेजुएशन हुआ डिग्री का सर्टिफिकेट मिला या नहीं भी मिला हो क्योंकि अभी हम मान लीजिए कि हम मे महीने में ख़त्म करा Uh, तब हमको एक uh, ये फॉर टाइम बींग सर्टिफिकेट मिल जाता है बट दैट इज़ नॉट द मेन थिंग बट जो यूनिवर्सिटी से आना है उसके लिए तीन चार महीना तो लगना ही है तो वहाँ तक आपके पास समय रहेगा तब तक आपने जाके प्राइवेट में आराम से काम कर सकते हैं तो आप जब प्राइवेट में काम करेंगे देन वेन एवर यू आर एट अ लर्निंग स्टेज मेघा जी मैं एक बात पूछना चाहूँगा चलिए ये तो बात अच्छी बताई आपने कि आप डिग्री लेने के बाद सीखना चाहिए और सीखने के लिए हम लोग प्राइवेट कंपनी में भी जुड़ सकते हैं या कैसे भी हमको एक प्रैक्टिकल नॉलेज सीखना चाहिए कंस्ट्रक्शन लाइन में जो भी है मटेरियल के बारे में वेस्ट मटेरियल के बारे में लेबर को कैसे संभालना काम करवाना होता है तो ये सारी चीज़ें आपको सीखना है लेकिन यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूँगा लड़कियाँ क्या कर सकती हैं लड़कियाँ अगर सिविल इंजीनियरिंग कर लिया तो यहाँ पर तो फील्ड में तो वो जा नहीं सकती तो उनका रोल कैसे होगा हाँ जी बीइंग आपने सही क्वेश्चन सही पर्सन को पूछा बीइंग लेडी मैंने क्या किया देखिए अभी हमारा सोसाइटी uh, में कैसा है कि लेडी इंजीनियर्स को साइड पे uh, मतलब अभी का बात अलग है क्योंकि आजकल लेडीज को भी छोड़ रहे हैं साइट को बट दट इज़ नॉट द थिंग बिकॉज एट माई टाइम मैं जब 2005 में ग्रेजुएशन हुआ mm -hmm. तो मेरा टाइम पे क्या हुआ था कि लड़कियों को सिर्फ प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग और दिस वन क्वांटिटी एनालिसिस इसमें दे रहे थे तो जैसे कि जैसे कि प्लानिंग ऑल देपर वर्क और ड्राॅइंग्स एंड ऑल द अदर थिंग्स विच आर रिलेटेड टू ऑफिस वर्क लेडीज़ को दिया जाता है लेडी इंजीनियर्स को ग्रेजुएटेड लेडी इंजीनियर्स को जैसा कि मेरा पहला पहला क्वालिफिकेशन था क्वांटिटी क्वांटिटी एनालिसिस करने वाला क्वांटिटी सर्वेयर बोलते हैं उसको क्वांटिटी सर्वेयर मेरा पहला पोस्ट का नाम नाम था उसके बाद में मेरा असिस्टेंट इंजीनियर हुआ दूसरा कंपनी में और दूसरा नेक्स्ट आते आते मेरा डिप्यूटी मैनेजर बन गई और डिप्यूटी मैनेजर होते होते ही आ, हम मैनेजर बन गए मैनेजर टेंडरिंग एंड एस्टिमेशन मींस द ऑल द वेयर यू कैन सी दैट हम हमारा क्या रहता है कि लेडीज़ को सिर्फ साइट का विजिट रहता है ऐसा नहीं कि वो पूरा साइट पे ही रहेंगे साइट पे अदर मेल इंजीनियर्स रहेंगे बट एट टाइम ऑफ बिलिंग बिलिंग वेरीफिकेशन का टाइम पे क्लाइंट के साथ लेडीज़ को लेडी इंजीनियर्स को जाना पड़ता है एट द टाइम ऑफ वेरीफिकेशन अगर कोई बिल में ज़्यादा कम हो गया तो उनको साइड पे जाके दिखाना पड़ता है जो भी क्लाइंट रहते हैं उनको जब जिसको हमने बिल को सबमिट करते हैं आई एम नाउ स्पीकिंग आई एम स्टैंडिंग इन द शूज़ ऑफ़ कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर मतलब मैं कॉन्ट्रैक्टर्स का साइड में कट के बात कर रही हूँ तो कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं काम करवाते हैं और वो क्लाइंट के लिए काम करवाते हैं तो क्लाइंट का क्लाइंट का इंजीनियर को जो हमने बिल को सबमिट करते हैं उधर अगर बिल में ज़्यादा कम हो गया उसका कुछ वेरिफिकेशन उनको करवाना है तो वो बोलेंगे ज़रूर कि साइट पे दिखाइए वो किधर का क्या हुआ है इसका इतना क्वांटिटी क्यों हुआ तो हमने साइट में जाके उनको क्लैरिफाई करने का रहता है विध द ड्राॅइंग कि ये ऐसा ऐसा है तो ये सभी काम लेडीज़ का होता है तो लेडीज़ का वो ज़्यादातर लेडी इंजीनियर्स अगर आगे बढ़ इस फील्ड में आएंगी तो वो बहुत हाई पोस्ट पे पहुंच सकती है क्योंकि ऐसा तो है कि लेडीज़ का दिमाग बहुत ज़्यादा ज़्यादा तीव्र गति कर रहता है मतलब तीक्ष्ण रहता है चलिए आपसे बात करके तो मुझे ये समझ में आ गया कि आप जो लड़कियाँ जो है या महिलाएं जो हैं उनका जो है बुद्धि बहुत ही अच्छा है और वो बहुत कुछ कर सकते हैं उनको सिर्फ मौका देना चाहिए एक एक प्लेटफॉर्म मिले तो वो लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं जैसे लड़के कर सकते हैं वैसे लड़कियाँ भी कर सकते हैं ये आपकी बातों से आपने जैसे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया तो मुझे पूरी तरह से विश्वास है और एहसास भी है कि लड़कियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आपने इसमें कंस्ट्रक्शन में न्यू क्रिएशन क्या हो सकता है आज का जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल है एंड आने वाले समय में कंस्ट्रक्शन में क्या बदलाव हो सकता है न्यू टेक्नोलॉजीज क्या आने वाला है हाँ जी दस अ वेरी गुड क्वेश्चन अभी क्या है कि रोज़ रोज आपने देख सकते हैं ना आप तो आजकल जमाने में क्या हो रहा है आज जो है कल दूसरा आएगा हम क्या देखते हैं इस इस चीज़ को हम सिर्फ आई में देखते हैं बट बल्कि ये सिर्फ आईटी में ही नहीं अभी कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स बहुत सारे नया नया निकल रहे हैं अभी लाइट वेट कंस्ट्रक्शन आ गया जो कॉलम्स हैं वो नीचे से कर रहे थे अभी तो लाइट वेट कंस्ट्रक्शन आ गया जस्ट बनाया हुआ मतलब प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्टेड जो कॉलम रहे या बीम्स रहे उसको ले आके हम ऐसे ही जोड़ सकते हैं जैसे कि आप देखे होंगे कि ये फ्लाईओवर्स और ये मेट्रो कंस्ट्रक्शंस उसमें क्या होता है कि कॉलम्स को लेके आके कड़ा कर देंगे प्रीफैब्रिकेटेड hmm. रहता है वो hmm. हाँ तो वैसा प्री प्री कॉलम्स रहे या लाइट वेट कंस्ट्रक्शन रहे या फाइबर मटेरियल बहुत सारे आजकल मिल रहे तो उन सभी को कैसा किस आ, उन, उनका स्ट्रेंथ अनैलिसिस करके उनका स्ट्रेंथ पता चलेगा क्योंकि हम लाइट वाइट कर देंगे बट वो आगे के लिए कितना दिन तक तो पहले ही पूछ लेंगे भैया ये कहाँ तक यूज कर गारंटी वारंटी सभी पूछ लेंगे बट जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे है उसका भी हम कोई भी नया मटीरियल यूज कर रहे है तो उसका गारंटी वारंटी वगैरह हम ये हमारा लैब्स में क्वांटिटी क्वालिटी लैब्स में क्वालिटी लैब्स हमारा इंडिया का uh, है सिविल सिविल बोल के सिविल एड बोल के इधर बैंगलोर में है दैट इज़ अ फेमस टेस्टिंग लैबरेटरी इन इंडिया तो उधर क्या है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का हर एक का मे बी इट इज़ इवन री स्टील का भी स्ट्रेंथ वगैरह कैलकुलेट करा जाता है आजकल तो स्टील का ऊपर बहुत सारों का दिमाग रहेगा hmm. क्योंकि एक टन का अस्सी से ज़्यादा हो गया एक टन स्टील का तो उसका सभी स्ट्रेंथ क्वालिटीज वेदर वी हैव टू यूज़ द टीएमटी बार्स बार्स और सीआरएस ये सभी उधर टेस्ट कराया जा, करा जाएगा और हमने प्रोजेक्ट करने से पहले ही हम एनालिसिस भी कर सकते हैं कितना रेट वाला मटेरियल कितना है और कितना पैसा आपको पूरा टोटल कितना सेव हो, के लिए सेव हो और कितना लगेगा वो लगेगा मेघा दीपा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत ही अच्छी बातें आपने सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बताया और मुझे लगता है सुनने वाले भी आपको सुनकर कुछ नई बातें जानकारी उनके पास आ गई होगी और मैं जाते जाते कहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज जरूर सुनाए हमारे लोगों के लिए तो आई रिक्वेस्ट आई रिक्वेस्ट डेट ये जो कंस्ट्रक्शन है कंस्ट्रक्शन आगे का दुनिया के लिए अगर हम मान लीजिए कि हम सत्युग का दुनिया भी हमने इमेजिन करें तो उधर भी ज़रूर हर जगह कंस्ट्रक्शन ज़रूरी है ही तो उसके लिए कौन सा भाव चाहिए निर्माण भाव का द्वारा हम हर एक फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं बल्कि हाँ अपने कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में जो भी रहते हैं उनमें ज़रूर पक्का ये निर्माण भाव होनी ही चाहिए चलिए मेघा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने बताया कि अंदर हमारे अगर मन में दिल में निर्माण भाव रहेगा तो हम इस फील्ड में आगे जा सकते हैं और नई नई चीज़ें कर सकते हैं तो चलिए आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका फिर से एक बार धन्यवाद और हाँ मैं जाते जाते ये भी कहना चाहूँगा आपको ये कार्यक्रम कैसे लगा इसके बारे में आप एस एम कर सकते हैं हमारे नंबर पे चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे अपने नाम के साथ में कि आज का ये कार्यक्रम आपको कैसे लगा आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मस्क रहो खिली कलियों का मौसम आखों में जादू